गर्ग संहिता गोलोकखंड अठारवा अध्याय नंद उपनंद और वृषभानुओं का परिचय तथा श्री कृष्ण की मृदभक्षण लीला श्री नारद जी कहते हैं मिथलेश्वर गोपांगनाओं के घरों में विचरते और माखन चोरी की लीला करते हुए कंजलोचन मनोहर श्याम रूप धारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और गोलोक लोगों के चित्त चुराते हुए से ब्रज में अद्भुत शोभा का विस्तार करने लगे नवनंद नाम के गोप अत्यंत चंचल श्री नंद नंदन को पकड़कर अपने घर ले जाते और वहाँ बिठाकर उनकी रूप माधुरी का आस्वादन करते हुए मोहित हो जाते थे वे उन्हें अच्छी अच्छी गेंदे देकर कर खिलाते उनका लालन पालन करते उनकी लीलाएँ गाते और बढ़े हुए आनंद में निमग्न हो जाते जगत को भूल जाते थे राजा ने पूछा देवर्षे आप मुझसे नौ उपनंदों के नाम बताइए वे सब बड़े सौभाग्यशाली थे उनके पूर्व जन्म का परिचय दीजिए वे पहले कौन थे जो इस भूतल पर अवतीर्ण हुए उपनंदों के साथ ही छह ऋषभानुओं के भी मंगलमय कर्मों का वर्णन कीजिए श्री नारद जी ने कहा गय विमल शीर्ष श्रीधर मंगलायन मंगल रंगवल्लीस रंगो रंगोजी तथा देवनायक ये नौ नंद कहे गए हैं जो ब्रज के गोकुल में उत्पन्न हुए थे वीतिहोत्र अग्निभुग सांब श्रीवर गोपति श्रुत ब्रजेश पावन तथा शांत ये उपनंद कहे गए हैं नीतिवीत मार्गत शुक्ल पतंग दिव्य वाहन और गोपेष्ठ ये छह वृषभानु हैं जिन्होंने ब्रज में जन्म धारण किया था जो गोलोक धाम में श्री कृष्ण चंद्र के निकुंज द्वार पर रहकर हाथ में बेत लिए पहरा देते थे वे श्याम अंग वाले गोप ब्रज में नवनंद के नाम से विख्यात हुए निकुंज में जो करोड़ों गाय हैं उनके पालन में तत्पर मोरपंख और मुरली धारण करने वाले गोप यहां उपनंद कहे गए हैं निकुंज दुर्ग की रक्षा के लिए जो दंड और पार धारण किए उसके छहो द्वारों पर रहा करते हैं वे ही छह गोप यहाँ छह वृषभानु कहलाए श्री कृष्ण की इच्छा से ही वे सब लोग गोलोक से भूतल पर उतरे हैं उनके प्रभाव का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं फिर मैं उनके महान अभ्युदयशाली सौभाग्य का कैसे वर्णन कर सकूँगा जिनके गोद में बैठ बाल क्रीड़ा पारायण श्रीहरि सदाम सुशोभित होते थे एक दिन की बात है यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने मिट्टी का स्वादन किया यह देव बालकों ने यशोदा जी के पास आकर कहा अरे मैया तुम्हारा लाला तो मिट्टी खाता है बलभद्र जी ने भी उनके हाँ में हाँ मिला दी तब नंदरानी ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया बालक के नेत्र भयभीत से हो उठे मैया ने उससे कहा यशोदा जी ने पूछा ओ महामोड़ तूने क्यों मिट्टी खाई तेरे ये साथी भी बता रहे हैं और साक्षात बड़े भैया ये बलराम भी यही बात कहते हैं कि माँ मना करने पर भी यह मिट्टी खाना नहीं छोड़ता इसे मिट्टी बड़ी प्यारी लगती है श्री भगवान ने कहा मैया ब्रज के ये सारे बालक झूठ बोल रहे हैं मैंने कहीं भी मिट्टी नहीं खाई यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो मेरा मुँह देख लो श्री नारद जी कहते हैं राजन तब गोपी यशोदा ने बालक का सुंदर मुख खोलकर देखा यशोदा को उसके भीतर तीनों गुणों द्वारा रचित और सब और फैला हुआ ब्रह्मांड दिखाई दिया सात द्वीप सात समुद्र भारत आदि वर्ष सुदृढ़ पर्वत ब्रह्मलोक पर्यंत तीनों लोक तथा समस्त ब्रज मंडल स्थित अपने शरीर को भी यशोदा ने अपने पुत्र के मुख में देखा यह देखते ही उन्होंने आंखें बंद कर ली और श्री यमुना जी के तट पर बैठकर सोचने लगी यह मेरा बालक साक्षात श्री नारायण है इस तरह वे ज्ञान निष्ठ हो गई। तब श्री कृष्ण उन्हें अपनी माया से मुहैसी करते हुए हंसने लगे यशोदा जी स्मरण शक्ति विलुप्त हो गई उन्होंने श्री कृष्ण का जो वैभव देखा था वह सब वे तत्काल भूल गई इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में ब्रह्मांड दर्शन नामक अठारहवा अध्याय पूरा हुआ